श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानवे उन्नीस अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी आम मुख्तारी दे दो त्रैलोक महाराज इनको समय कहाँ है अंग्रेज का काम करना पड़ता है श्री रामकृष्ण अच्छा उन्हें आम मुख्तियारी दे दो अच्छे आदमी पर अगर कोई भार देता है तो क्या वह आदमी कभी उसका अहित करता है उन्हें हृदय से सब भार देकर तुम निश्चिंत होकर बैठे रहो उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है तुम वही करते जाओ बिल्ली के बच्चे में कपटयुक्त बुद्धि नहीं है वह मेह म्यू, म्यू करके माँ को पुकारना भर जानता है माँ अगर खड़हर में रखती है तो देखो वही पड़ा रहता है बस मेह करके पुकारता भर है माँ जब उसे गृहस्थ के बिस्तरे पर रखती है तब भी उसका वही भाव है मेह कह कर को पुकारता है सब हम लोग गृहस्थ हैं कब तक यह सब काम करना होगा श्री रामकृष्ण तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है वह है बच्चों को आदमी बनाना स्त्री का भरण पोषण करना अपने न रहने पर स्त्री के रोटी कपड़े के लिए कुछ रख जाना यह अगर न करोगे तो तुम निर्जय कहलाओगे सुखदेव आदि ने भी दया रखी थी जिसको दया नहीं वह मनुष्य ही नहीं है सब जज संतान का पालन पोषण कब तक के लिए है ष्ण उनके बालिग होने तक के लिए पक्षी के बड़े होने पर जब वह खुद अपना भार ले सकता है तब उसकी माँ उस पर चोच चलाती है उसे पास नहीं आने देती सब हंसते हैं सब स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है श्री रामकृष्ण जब तक तुम बचे हुए हो तब तक धर्मोपदेश देते रहो रोटी कपड़ा देते जाओ यदि वह सती होगी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद जिससे उसके खाने पीने पहनने की कोई ना कोई व्यवस्था हो जाए ऐसा बंदोबस्त तुम्हें कर देना होगा परंतु ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता तब कल के लिए तुम अगर न सोचोगे तो ईश्वर सोचेंगे ज्ञानोन्माद होने पर तुम्हारे परिवार के लिए भी वे ही सोचेंगे जब कोई ज़मींदार नाबालिग लड़कों को छोड़कर मर जाता है तब सरकार रियासत का काम संभालती है ये सब कानूनी बातें हैं तुम तो जानते ही हो सब जी हाँ विजय गोस्वामी आहा आहा कैसी बात है जिनका मन एकमात्र उन्हीं पर लगा रहता है जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं उनका भार ईश्वर स्वयं होते हैं नाबालिगों को बिना खोजे आप ही पालक मिल जाते हैं आहा यह अवस्था कब होगी जिनकी होती है वे कितने भाग्यवान हैं त्रैलोक की महाराज संसार में क्या यथार्थ ज्ञान होता है ईश्वर मिलते हैं श्री रामकृष्ण हंसते हुए क्यों तुम तो मौज में हो सब हंसते हैं ईश्वर पर मन रखकर संसार में हो ना हो अवश्य ही काम हो जाएगा त्रैलोक संसार में ज्ञान लाभ होता है इसके लक्षण क्या हैं श्री रामकृष्ण ईश्वर का नाम लेते हुए उसकी आँखों से धारा बह चलेगी शरीर में पुलक होगा उनका मधुर नाम सुनकर शरीर रोमांचित होने लगेगा और आँखों से धारा बह चलेगी जब तक विषय की आसक्ति रहती है कामनी कांचन पर प्यार रहता है तब तक देह बुद्धि दूर नहीं होती विषय की आसक्ति जितनी घटती जाती है उतना ही मन आत्मज्ञान की ओर बढ़ता जाता है और देह बुद्धि भी घटती जाती है विषय की आसक्ति के समूल नष्ट हो जाने पर ही आत्मज्ञान होता है तब आत्मा अलग जान पड़ता है और देह अलग नारियल का पानी सूखे बिना गोले को नारियल से काटकर अलग करना बड़ा मुश्किल है पानी सूख जाता है तो नारियल का गोला खड़खड़ाता रहता है वह खोल से छूट जाता है इसे पका हुआ नारियल कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति होने का यही लक्षण है कि वह आदमी पके हुए नारियल की तरह हो जाता है तब उसकी देहात्मिक व बुद्धि चली जाती है देह के सुख और दुख से उसे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता वह आदमी देह सुख नहीं जानता वह जीवन मुक्त होकर विचरण करता है जब देखना कि ईश्वर का नाम लेते ही आंसू बहते हैं और पुलक होता है तब समझना कामनी कांचन की आसक्ति चली गई है ईश्वर मिल गए हैं दिया सलाई अगर सूखी हो तो घिसने से ही जल उठती है और अगर भींगी हो तो चाहे पचासों सलाई घिस डालो कहीं कुछ ना होगा सलाइयों की बर्बादी करना ही है विषय रस में रहने पर कामने और कांचन में मन भिंगा हुआ होने पर ईश्वर की उद्दीपना नहीं होती चाहे हजार उद्योग करो परंतु सब व्यर्थ होगा विषय रस के सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा त्रैलोक विषय रस को सुखाने का अब कौन सा उपाय है श्री रामकृष्ण माता से व्याकुल होकर कहो उनके दर्शन होने पर विषय रस आप ही सुख जाएगा कामनी कांचन की आसक्ति सब दूर हो जाएगी अपनी माँ है ऐसा बोध हो जाने पर इसी समय मुक्ति हो जाएगी वे कुछ धर्म की माँ थोड़े ही हैं अपनी माँ है व्याकुल होकर माता से कहो हठ करो बच्चा पतंग खरीदने के लिए माता का आँचल पकड़कर पैसे मांगता है माँ कभी उस समय दूसरी स्त्रियों से बातचीत करती रहती है पहले किसी तरह पैसे देना ही नहीं चाहती कहती है नहीं वे मना कर गए हैं आएंगे तो कह दूंगी। पतंग लेकर एक उत्पाद खड़ा करना चाहता है क्या पर जब लड़का रोने लगता है किसी तरह नहीं छोड़ता तब माँ दूसरी स्त्रियों से कहती है तुम जरा बैठो इस लड़के को बहला मैं अभी आई यह कहकर चाभी ले झटपट संदूक खोलती है और एक पैसा बच्चे के आगे फेंक देती है इसी तरह तुम भी माता से हट करो वे अवश्य ही दर्शन देंगे मैंने सिखों से यही बात कही थी वे लोग दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए थे काली मंदिर के सामने बैठकर बातचीत हुई थी उन लोगों ने कहा था ईश्वर दयामय है मैंने पूछा क्यों दयामय है उन लोगों ने कहा क्यों महाराज वे सदा ही हमारी देख करते हैं हमें धर्म और अर्थ सब दे रहे हैं खाने को देते हैं मैंने कहा अगर किसी के लड़के बच्चे हों तो उनकी खबर उनके खाने पीने का भार उनका भाप ना लेगा तो क्या गांव वाले आकर लेंगे? सब जन महाराज तो क्या वे दयामय नहीं है? श्री राम कृष्ण हैं क्यों नहीं वह एक बात उस तरह की कहानी थी वे तो अपने परम आदमी हैं उन पर हमारा जोर है अपने आदमी से तो ऐसी बात भी कही जा सकती है देगा कि नहीं सला कहीं का